कुछ उसके शरीर अंगों में दांत से काट रहे थे दूसरे किंकर उसकी पीठ पर मुक्के से प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार घोर कर्मा किंकरों द्वारा पीछा किए जाने पर ग्रसन अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने अपने शरीर को भूतल पर गिराकर हजारों किंकरों को उसके नीचे पीछे डाला, फिर उठकर कुछ किंकरों को मुक्के से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार किंकरों के तब ग्रसन को थका हुआ तथा अपनी सेना को मारी गई देखकर महिषवाहन यमराज हाथ में दंड लेकर आ पहुँचे। ग्रसन ने सम्मुख आए हुए यमराज के वक्षस्थल पर गदा से प्रहार किया। तब शत्रुसूदन यमराज ने ग्रसन के उस प्रहार की कुछ भी परवाह न कर उसके रथ के अग्रभाग में जुते हुए बाघों पर क्रोधकोरबक दंड से प्रहार किया। उस दंड प्रहार से आधे बाघों की मारे जाने पर वह रथ आधे बाघों द्वारा खींचा जा रहा था। उस समय दैत्य के राज ग्रसन का वह रथ पुरुष के संशयग्रस्त चित्त की भांति अस्थिर हो गया था अतः दैत्य के रथ को छोड़कर भूतल पर आ गया और पैदल ही आगे बढ़कर यमराज को दोनों भुजाओं से पकड़कर युद्ध करने लगा तब यमराज भी शस्त्रों को छोड़कर बाहु युद्ध में प्रवृत्त हो गए बलाभिमानी ग्रसन यमराज के कमरबंद को पकड़कर उन्हें घुमाते हुए दीपक की भांति वेग पूर्वक घुमाने लगा तब यमम्राज भी अपनी दोनों भुजाओं से दैत्त के गले को पकड़कर उसे वेग भूतल से ऊपर खिंचकर बड़ी देर तक घुमाते रहे तत् वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पीड़ित करते हुए मुख्य से प्रहार करने लगे उस समय दैत्य इंद्र ग्रसन के विशालकाय होने के कारण यमराज की भुजाएं शिथिल हो गईं तब वे उस दैत्य के कंधे पर अपना मुख रखकर विश्राम करने की इच्छा करने लगे यमराज को इस प्रकार थका हुआ देखकर ग्रसन उन्हें बलपूर्वक पृथ्वी पर पटककर बारंबार रगड़ने लगा और पैरों की ठोकरों और से तब तक मारता रहा जब तक यमराज के मुख से बहुत सारा रक्त बहने लगा तत्पश्चात दानवराज ने यमराज को प्राणहीन देखकर उन्हें छोड़ दिया फिर गंभीर गर्जना करने वाले दैत्यराज ग्रशन विजयी होकर सिंहनाद करता हुआ अपनी सीना में पहुंचकर पर्वत की भांति अटल होकर खड़ा हो गया उधर क्रोध से भरे हुए जम्ब ने अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा कुबेर के सारे मार्ग दिशाएं अवरुद्ध कर दिए और उनकी सेना को काटना आरंभ किया। यह देखकर धनेश क्रोध से भर उठे। उन्होंने युद्ध युद्धभूमि में अग्नि के समान वर्चस्वी अपने हजार बानों से दानव राज जंब के हथेली को बीच दिया, फिर सौ बानों से सारथी को, दस बानों से ध्वज को, पचासतर बानों से उसके दोनों हाथों को, दस बानों से धनुष को, एक बान से उसके वाहन सिंह को, और दस तीखे बानों से पुनः उस दानोंराज को भेद दिया इन सब बाणों में मोर के पंख लगे हुए थे तथा यह तेल में डालकर साफ किए हुए और सीधे लक्ष्य भेद करने वाले थे धनेश के उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर जंब का मन कुछ भयभीत हो उठा। फिर उसने हृदय में धैर्य के मर्म को विदीर्ण करने वाले तीखे बानों को हाथ में लिया उस समय दानोंराज जंब क्रोध से भरा हुआ था उसने अपने धनुष को कान तक खींचकर तीखे बाणों से कुबेर के वक्षस्थल को बिखड़ दिया, फिर उनके सारथी के हृदय पर एक सुदृढ़ बाण से आघात किया और तेल में सफाई हुए एक बाण से उनकी प्रत्यंचा को काट दिया। तदनंतर कूर कर्मा दानोराज जन्म ने तीखे एवं मर्मभेदी दस भयंकर बाणों से कुबेर के वक्षस्थल को पुनः घायल कर दिया। तब बुरी तरह घायल कुबेर मर्चित हो गए। छन मात्र के बाद कुबेर की मर्चा भंग हुई। तब उन्होंने धैर्य धारण कर अपने भयंकर धनुष को वेगपूर्वक खींचकर हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए दिशाओं, विदिशाओं, आकाश प्रतिधि और असुर की सेना को ढक दिया यहां तक कि उस बाण वर्षा से सूर्य मंडल भी आच्छादित हो गया तब शीघ्रता पूर्वक बाण संधान करने वाले जंब ने भी युद्ध स्थल में परम पुरुषार्थ प्रकट करके कुबेर के एक-एक बाण को बहुसंख्यक बाणों से काट गिराया दानवेंद्र के उस कर्म को देखकर धनेश अत्यंत कुपित हो उठे तब वे नाना प्रकार के बाणों की वृष्टि करके उसकी सेना का विध्वंस करने लगे कुबेर के दुष्कर कर्म को देखकर दानोंराज चम्घ ने लौह निर्मित एवं स्वर्ण जटित भयंकर मदगर को लेकर कुबेर के अनुचर हजारों यक्षों को चकनाचूर कर दिया दैत्यों द्वारा मारे जाते हुए वे सभी यक्ष भयंकर चीत्कार करते हुए कुबेर के रथ को घेर खड़े हो गए उन यक्षों को दुखी देखकर कुबेर ने अपना भीषण तशूल हाथ में लिया और उससे हजारों को मौत के हवाले कर दिया इस प्रकार दैत्यों का विनाश होते देखकर दानोंराज जंब क्रोध से भर गया और उसने देवताओं का मर्दन करने वाली तेज धार से युक्त फरसे से कुबेर के महान रथ को उसी प्रकार तिल-तिल करके काट डाला जैसे चूहा रेशमी वस्त्र को कुतर डालता है इससे कुबेर परम क्रुद्ध हो उठे तब उन्होंने पैदल ही अपनी उस भयंकर गदा को, जो बड़े-बड़े युद्धों में गर्वीले शत्रुओं का विनाश करने वाली सभी प्राणियों के लिए अदृश्य, बहुत वर्षों से पूजित नाना प्रकार के चंदनों के अनुलेपन से युक्त, दिव्य पुष्पों से सुवासित, नरम लौह की बनी हुई वजनदार अमोग और श्वेम भूषित थी हाथ में बिद्धुत समूह से विभोषित जैसी उस गदा को अपनी और आती देखकर दैतिरांज जंब उसको नष्ट करने के लिए बानो की वृष्ट करने लगा यद्यपि प्रचंड पराक्रमी जंब स्वर्ण निर्मित बाजू बंदर दागा विभोषित भुजाओं से चक्रों कुड़पों भालों भोषुण्डियों और पट्टिशों का प्रहार कर रहा था तथा चमकती हुई वह भयंकर गदा उन सभी आयुधों को बिफल कर जंब के वक्षस्थल पर उसी प्रकार गिरी मानो पर्वत की कंदरा में विशाल उल्का आ गिरी हो उस गदा के आघात से अत्यंत घायल हुआ जंब रथ के कुबेर पर गिर पड़ा। उसके शरीर के छिद्रों से खून की धारा बहने लगी, जिससे वह चेतना रहित हो गया। जंब को मरा हुआ समझकर भयंकर गर्जना करने वाला क्रोधी कुजंब कुबेर के वाक्य से अत्यंत कुपित हो उठा। उसने यक्षराज के चारों ओर बानों का जाल बिछा दि� उस बाण जाल को छिन्न-भिन्न कर दिया और वे उस दैत्य पर बाणों की वृष्टि करने लगे परंतु दैत्यराज कुजंग ने अपने तीखे बाणों से उस बाण वृष्टि को काट दिया उस वान दृष्टि को विफल हुई देखकर धनेश ने अपनी उस दुर्धरश शक्ति को हाथ में उठाया जिसमें स्वर्ण निर्मित घंटियों के शब्द हो रहे थे उन्होंने अपने रत्न निर्मित बाजूबंद के कांत समूह से सुशोभित हाथ से उस शक्ति को आजमाकर वेग पूर्वक के ऊपर छोड़ दिया उस शक्ति ने कुजंग के दारुण इस प्रकार वह शक्ति उसके हृदय को विरीन करके भूतल पर जागी जिससे भयंकर आकृति वाला वह दानों दो घड़ी तक मुर्चत पड़ा रहा, मुर्चा भंग होने पर उस दैत्य ने एक लंबे एवं तेज मुख वाले पट्टिश को हाथ में लिया, उसने उस पट्टिश से कुबेर के स्तनों के मध्य भाग को इस प्रकार विरीन कर दिया, जै उस पट्टिश के आघात से धनेश मर्चत हो गए और रथ के पिछले भाग में बूढ़े बैल की तरह लुढ़क पड़े। उस नरवाहन कुबेर को मर्चत हुआ देखकर निर्वृत्त देव ने हाथ में तलवार लेकर निशाचरों की सेना के साथ वेगपूर्वक भयंकर पराक्रमी कुजम्ब पर आक्रमण किया। तब दुर्धर्श राक्षसेश्वर निर्वृत्ति को आ भंड आदि नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण करने से भयंकर रूप वाली उस सेना को आगे बढ़ते हुए देखकर आभूषणों की कांत से उद्भाषित होते हुए नृत्यदेव रथ से वेग पूर्वक कूद पड़े और नीली कांति वाले म्यान से तलवार खींचकर उससे शत्रुओं के विचित्र आकार वाले मुखों को कमल पुष्प की तरह काटने लगे उस समय दांतों से होठ को चबाने एवं भौंहे टेढ़ी होने के कारण उनका मुख भयंकर दिख रहा था और प्रचंड क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे इस प्रकार लंबी भुजाओं वाले नृत्य रणभूमि में आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर घूम-घूमकर उस विशाल तलवार से दानवों को टुकड़े-टुकड़े कर रहे थे इस प्रकार अपनी सेना को समाप्त प्राय देखकर कुजंग बने कुबेर को छोड़कर राक्षसेश्वर नृत्य पर धावा बोल दिया